श्री ष्ण वचनामृत परिच्छेद अठहत्तर तेईस मार्च अट्ठारह उन्हें पाने ही से काम हो गया संस्कृत न पढ़ी तो क्या हुआ है उनकी कृपा पंडित मूर्ख और सब बच्चों पर है जो उनको पाने के लिए व्याकुल हो पिता का स्नेह सब पर बराबर है पिता के पांच लड़के हैं उनमें एक दो बाबूजी कहकर पुकार सकते हैं कोई बा कहकर पुकारता है कोई पा कहता है पूरा पूरा उच्चारण नहीं कर सकता जो बाबूजी कहता है उस पर क्या बाप का प्यार ज़्यादा होगा और जो पा कहकर पुकारता है उस पर कम बाप जानता है यह छोटा बच्चा अभी साफ बाबूजी नहीं कह सकता हाथ टूटने के बाद से एक अवस्था बदल रही है नरलीला की ओर मन बहुत जा रहा है वे ही आदमी बनकर खेल रहे हैं मिट्टी की मूर्ति में तो उनकी पूजा होती है और मनुष्यों में नहीं हो सकती एक सौदागर लंका के पास जहाज के डूब जाने से लंका के तट पर बहकर लग गया विभीषण के आदमी उसकी आज्ञा पा उस आदमी को विभीषण के पास ले गए आहा मेरे रामचंद्र जैसी इसकी मूर्ति है वही नर रूप। यह कहकर विभीषण आनंद मनाने लगे उस आदमी को तरह तरह के कपड़े पहनाकर उसकी पूजा आरती की यह बात जब मैंने पहले पहल सुनी थी तब मुझे इतना आनंद हुआ था जिसका ठिकाना नहीं वैष्णव चरण से पूछने पर उसने कहा जो जिसे प्यार करता है उसे इष्ट मानने पर ईश्वर पर शीघ्र ही मन लग जाता है तू किसे प्यार करता है अमुक को तो उसे ही अपना इष्ट मान उस देश में कामार श्याम बाजार में मैंने कहा इस तरह का मत मेरा नहीं है मेरा मातृभाव है देखा बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं और उधर व्यविचार भी करते हैं औरतों ने पूछा क्या हम लोगों की मुक्ति ना होगी मैंने कहा होगी अगर एक ही पर भगवत दृष्टि से निष्ठा रहेगी पांच मर्दों के साथ रहने से ना होगी राम केदार शायद करता वालों एक संप्रदाय के यहाँ गए थे श्री राम वह पांच तरह के फूलों से मधु लिया करता है राम नित्य गोपाल आजि से यही मेरे इष्ट हैं इस तरह का जब सोलह आना विश्वास हो जाएगा तब ईश्वर मिलेंगे तब उनके दर्शन होंगे पहले के आदमियों में विश्वास बहुत थोड़ा था हलधारी के बाप को बड़ा पक्का विश्वास था वह अपनी लड़की की ससुराल जा रहा था रास्ते में बेल खूब फूल रहे थे और बेल के अच्छे दल भी उसे दीख पड़े श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए फूल और बेल पत्र लेकर उल्टे पांव तीन जमीन अपने घर को रामलीला हो रही थी कैकई कह ने राम को वनवास की आज्ञा दी हल्धारी का बाप भी रामलीला देखने गया था वह बिल्कुल उठकर खड़ा हो गया जो कई कह कई बना था उसके पास पहुंचकर कहा अभागिन यह कहकर उसने उसके मुंह में दिया लगा देना चाहा। नहाने के बाद जब पानी में खड़ा होकर रक्तवर्ण वर्ण चतुर्मुख कहकर ध्यान करता था तब उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहस चलती थी मेरे पिता जब खड़ाऊ पहनकर रास्ते पर चलते थे तब गांव के दुकानदार उठकर खड़े हो जाते थे कहते वे आ रहे हैं जब वे हल्दार तालाब में नहाते थे तब वहाँ कोई नहाने जाए ऐसी हिम्मत किसी में न थी लोग खबर रखते वे नहा कर गए या नहीं रघुबीर रघुबीर कहते कहते उनकी छाती लाल हो जाती थी मुझे भी ऐसा ही होता था वृंदावन में गौं को चरा लौटते हुए देखकर भाव से शरीर की वैसी ही दशा हो गई थी तब के आदमियों में बड़ा विश्वास था ऐसी बात भी सुनने में आती है कि भगवान काली के रूप में नाच रहे हैं और साधक तालियाँ बजा रहे हैं पंचवटी के कमरे में एक हठयोगी आए हुए हैं ऐड़े के कृष्ण किशोर के पुत्र राम और दूसरे भी कई आदमी उन हठयोगी पर बड़ी भक्ति रखते हैं परंदु उनके आफिस और दूध के लिए हर महीने पच्चीस रुपये का खर्च होता है राम ने श्री रामकृष्ण से कहा था आपके यहाँ तो कितने भक्त आते हैं उनसे कुछ कह दीजिएगा हठयोग के लिए कुछ रुपए मिल जाएंगे श्री रामकृष्ण ने कुछ भक्तों से कहा पंचवटी में जाकर हठयोगी को देखो कैसा आदमी है